चार सौ छियासी श्लोक का तो कुछ विचार हुआ बोध की उपलब्धि ज्ञान की उपलब्धि किस तरह से होंगी उपलब्धि प्राप्ति मान हमें ज्ञान हुआ है तो हमारा उद्गार इस तरह से निकलना चाहिए भीतर से एक व्यक्ति गुरुकुल में गया श्रवण मनन निर्दासन पूरा कर लिया वेदांत का खुद श्रवण किया और अपनी युक्ति लगाई लगा करके जीव ब्रह्म के ऐक्य को लिया उस काल में संसार बाद हो जाता है ब्रह्माकार वृत्ति काल में संसारी वृत्ति नहीं रहेगी संसार का बाद होगा ये कि अपने आप को पाएगा अगर वो आत्माकार वृत्ति में पहुंचा है तो अपने आप को पाएगा कोई शरीर आदि इंद्रियादी वहां अटेगा वहां अनुभव किया अपना स्वरूप का ब्रह्माकार वृत्ति लेकर के अनुभव किया कालांतर में शरीर भाव में आ गया तब ये सब इन शब्दों का बोलता है जैसे सुसुप्ति के अनुभूति को कब बोलता है जागृत में आकर के बोलता है वहां बोलने के साधन नहीं होता है जागृत में आकर बोलता है मैं आराम से सोया उतने काल तक इतने समय तक आराम से सोया कुछ भी नहीं जाना ऐसा बोलता है सुसुप्ति में तो बोल नहीं पाता बोलने की बाणी नहीं वहां कुछ नहीं है की अनुभूति को जिस प्रकार जागृत में बतलाता है उसी प्रकार आत्मा की अनुभूति हुई थी जब उस काल में कोई शरीर का भान नहीं था आत्मा ही आत्मा था वो जो अनुभूति को फिर व्युत्थान काल में बोलता है अभी जीवन मुक्त अवस्था में है कैवल्य मुक्ति तो है ही नहीं उसकी आत्मज्ञान के बाद जब तक मृत्यु नहीं तब तक, तक जीवन मुक्ति बोलते हैं जीवन मुख्य अवस्था में है तो व्युत्थान उसको समय समय पर होता है आत्माकार वृत्ति से विचलित होकर करके शरीराकार वृत्ति में आ जाता वो दीक्षातना आदि के लिए प्रारंभ भोगशेष है तो उस काल में ऐसे शब्दों का बोलता है किंतु वर्तमान काल की बात नहीं करता जो आत्माकार वृत्ति में जो अनुभूति हुई उन बातों को अब बोलता है व्युत्थान अवस्था में शरीराकार वृत्ति में आने पर बोलता है तो ये रहा था कि न किंचित अत्री न श्रेणों न बेहन इस अवस्था में कुछ मैं सुनता नहीं हूं देखता नहीं देखने के पदार्थ ही नहीं रहे और देखने के साधन नहीं रहे वहां तो देखना अकेला अपने आप का कहा देखना क्या किसको देखना देखने के साधन भी नहीं देखने की विषय भी नहीं न पश्चा तो इस अवस्था में मैं कुछ देखता ये बोल रहा है शरीर भाव में होकर बोल रहा है किन्तु बातें कर रहा है जो आत्माकार वृत्ति की बात कर रहा है आत्मानुभूति काल की बात कर रहा है न किंचित अत्र पश्या इस अवस्था में मैं कुछ देखता नहीं न श्रेणों में सुनता भी नहीं तो सुनने के लिए दो चीज तो चाहिए तीन चाहिए सुनने वाला व्यक्ति और शब्द और कान तीन चाहिए शब्द हो सुने कान हो तो सुने व्यक्ति हो तो सुने तीन चीज चाहिए वहां अकेला है न कान है न शब्द है इसलिए सुनता भी नहीं नेद में हम जानने के लिए तीन व्यक्ति की जरूरत होती है जानने वाला जानने के साधन और जानने योग्य वस्तु तीन चीज हो जाती तब जाना जाता है उस काल में वस्तु भी नहीं रहा और जानने के साधन भी नहीं रहे कैसे जाने विषयों को नहीं जानता बोल रहा स्वात्मना एवं सदानंद रूपेणा अश्ली विलक्षण इस अवस्था में तो मैं अपने आप में अपने रूप से ही हूं आनंद रूप से हूं या कोई परेशानी नहीं ऐसा बोल रहा है विस्थान काल शरीर भाव में आकर के बोल रहा है बातें कर रहा है आत्मा आत्मानुभूति जब आत्मानुभूति कर असास्वादन करके आया हुआ व्यक्ति का उद्घार है ऐसा आगे आगे गुरुजी के लिए नमस्कार बोलता है जिन गुरु की कृपा से ऐसे हमें उन्होंने तरीका बता दिया जिस उनके तरीके कहे हुए वाणी के अनुसार चलने पर हमें अपनी अनुभूति हुई तो उन गुरु के लिए नमस्कार गुरु के लिए धन्यवाद देता है नमो नमस्ते गुरव महात्म विमुक्तसंगाय सदुत्तमादयानंदरसस्वूपिणे ओं ने सदादया नमो नमस्ते गुरवे महात्मने विमुक्संगाय सदुतमाय्यावयानंद रूपे ओमे सदापयांबु यदाक्षसिशाद्र चंद्रिकात दूतभव्रमानहम कंड वैभव वैभवानंदमा क्षण यदाक्षशिचांद्रचंद्रिकाूत प्राप्त हमखंड वैभवानंदमादम्क्ष क्षण जिसमें पहले अठासी श्लोक का अन्वय बाद में सतासी श्लोक का अन्वय करेंगे ठीक लगेगा क्योंकि हमें जिनसे कुछ मिला है तभी तो हम नमस्कार करेंगे क्या मिला जो वस्तु मिला पहले दर्शाता है जो अठासीवी श्लोक है उसमें चार सौ जो मिला वो बोलता है इसलिए मैं उन गुरु के लिए नमस्कार करता हूं धन्यवाद देता हूँ उससे हमें कुछ मिला है कृतज्ञता क्या है ये यद कटाक्ष शशि सांद्र चंद्रिका पात भूत भपताव श्रमा जिसकी कृपा रूपी जो कटाक्ष दृष्टि है ऐसी दृष्टि के कारण वो दृष्टि कैसे शशि के समान चंद्रमा के समान गुरु जी की जो कृपावयी दृष्टि कटाक्ष दृष्टि है कृपावयी जो दृष्टि है उन्होंने कृपा करके इस उपदेश दिया जिसके कारण आज मैं अपना ऐश्वर्य प्राप्त कर गया हूं इसलिए उनको मैं नमस्कार करता हूं ये कहना चाह रहा है यद कटाक्ष शशि जिसके कटाक्ष दृष्टि जो शशि के समान चंद्रमा के समान है और चंद्रमा क्या काम करता है कहते हैं चंद्रमा का काम होता है स्निग्ध चंद्रिका का विकरण कोमल चंद्रिका जैसे सूर्य के किरण है ना कठोर होते हैं चूभते हैं चंद्रमा के किरण चूभते नहीं है होते हैं सान्द्र मान स्निग्ध कोमल जो चंद्रिका है उनकी चंद्रमा के माने उनके बाणी में इतनी शीतलता है चंद्रमा के किरण के समान गुरु जी की बाणी में ऐसा दिया यद कटाक्ष शशि सांद्र चंद्रिका जिसकी कृपा दृष्टि रूपी जो चंद्रमा वही स्निग्ध चंद्रिका का आपात हुआ है पात हुआ है मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनी है शीतल बाणी की गुरु जी की जो बाणी है वह उसके कारण भवताप ज श्रम ध्रूता संसार जन्य जो ताप था कष्ट था मुझे आध्यात्मिक आदिभतिक आदिदैविक ताप जन्य जो श्रम परिश्रम था वो धूत हो गया विनष्ट हो गया जिनकी कृपा दृष्टि से ऐसा उपदेश उन्होंने दिया यही कृपा दृष्टि है उनकी जिस उपदेश के अनुसरण करने पर आज मैं संसार के तापों से दूर हो गया क्यों मैं अपने आप में पहुंच गया शरीर से अलग हो गया उन उनके उपदेश के कारण तो जिसके कटाक्ष चंद्रमा के जो कटाक्ष दृष्टि है वो दृष्टि ही चंद्रमा है उस चंद्रमा के जो स्निग्ध किरण है चंद्रिका है उनके पाप मेरे ऊपर हो गए कृपा दृष्टि मेरे ऊपर हो गई माने उपदेश मुझे मिल गया मुझे अज्ञान था उस विषय में जानकारी नहीं थी उपदेश प्राप्त हो गया गुरु जी से होने से वतापज श्रम उस तंद्रिका के किरण मन गिर से मेरू पर उनके बचनों के आधार पहुंचने पर क्या हुआ तो संसार जन्य जो ताप जन्य श्रम था परिश्रम था वो मेरा चला गया अब मुझे कोई कष्ट नहीं है संसार से प्राप्तवान मैं ऐसे तत्व तो प्राप्त कर गया हूँ अहम अखंड वैभव आनंदम अखंड वैभव जिसका वैभव का कभी अभाव नहीं होता ऐसा जो अखंड वैभव आनंद है सुख उसको मैं प्राप्त कर गया अनुभव मैंने आत्मा दृत्य में पहुंचने पर यह सुख की अनुभूति हुई तब बोलता मैं वही उस ऐश्वर्य को प्राप्त कर गया और मैं दीन नहीं रहा आत्म पदम अक्षयम क्षण जो आत्म पद है आत्म शब्द से जिसको कहा जाता है एक क्षण में ही मैं ऐसा हो गया पूर्व क्षण में रो रहा था मैं संसारी हूँ जीव हूँ पुरुष हूँ माने उस आत्माकार वृत्ति में जाने से पूर्व क्षण तो संसारी बनेगी थी उसकी एक ही क्षण में ऐसा इस प्राप्त हो गया बोलता है मैंने पहले क्षण संसारी क्षण है और दूसरा क्षण आत्माकार वृत्ति में है वो एक क्षण में ऐसा तंत्र आ गया मैं इसलिए नमो नमस्ते गुरुवे महात्म ने इसलिए उन गुरु के लिए मैं नमस्कार करता हूँ फिर भी नमस्कार करता हूँ बारम नमस्कार करता हूँ गुरवे महात्मने ते नमः है गुरु हैं महात्मा है महान आत्मा ये सब महात्मा महात्मा शब्द का अर्थ होता है जिसकी बुद्धि विशाल हो यहां आत्मा माने महात्मा शब्द बोलते समझ में आत्मा का अर्थ बुद्धि जिसकी बुद्धि विशाल हो महात्मा है किसी भी देश में हो किसी भी देश में हो किसी भी संप्रदाय में हो और जो जिसकी बुद्धि क्षुत्र हो वो दुरात्मा हो महात्मा दुरात्मा का ये है परिभाषा बुद्धि विशाल है नमो नमस्ते गुर महात्मने उन गुरु के लिए नमस्कार चतुर्धंड पद है सारे उन महात्मा गुरु के लिए ए नमः कैसे गुरु जी हैं विमुक्त संगा या सदुत्तम जिन्होंने संघ को दूर कर लिया विमुक्त हो गए संघ से जो शरीरादि संग उनमें नहीं है गुरु जी ने उनसे अलग है संग को जिन्होंने जीत लिया मुक्त हो गए संग से शरीर में अभिमान से रही धन शरीर में इतना वो संगत आदात्मादी संगत है वो चला गया जिनका संग से रहित है जो और सदुत्तम आया दूसरा विशेषण है सताम उत्तम सदुत्तम महापुरुषों में जो उत्तम सज्जन में भी सज्जन जो गुरुजी जी सतमानी सज्जन होता है उनमें भी उत्तम हैं जो सताम उत्तम सदउत्तम जो सज्जन पुरुषों में भी श्रेष्ठ है जो हमारे गुरु ऐसे जिन्होंने मुझे उपदेश दिया ऐसे गुरु के लिए मैं नमस्कार करता हूँ और भी विशेषण है नित्याद्वयानंद रसस्वरूप गुरु जी का स्वरूप ऐसा है अब वो कोई आकार वाला स्वरूप को मैं प्रणाम नहीं कर रहा जो दो हाथ दो पैर वाला में गुरु जी का स्वरूप यही होता है नित्याद्वयानंद नित्या रसस्वरूपिणे माने जो आत्माकार कृति में गुरु जी पहुंचे हैं नित्य हैं अद्वय भाव में जो बैठे हैं, आनंद रस स्वरूप हैं जो आनंद री स्वरूप उनका है माने सुखरूप जो गुरुजी जी माने कोई ये शरीर भाव से नमस्कार नहीं कर कहा आत्मभाव से नमस्कार का था ऐसे ऐसे जो गुरु जी है भूमने, भूम, भूमन शब्द का अर्थ है व्यापक महान शरीर भाव के गुरुजी तो साढ़े तीन के होते हैं उससे आनंद होता है भूमरे जो आत्मभाव में पहुंचे हुए गुरु उनको मैं नमस्कार करूँ भूमले भूमन शब्द का चतुर्थी भूम जो महान है व्यापक है सदा अपार दयाम्बुधाम कहते हैं एक स्थान है दया का स्थान है कैसा सदा अपार दया जिस दया के पार इतनी दया है करके कोई माप तोल नहीं कर सकते ऐसे दया जिसके पास सीमा ने जिस दया के ऊपर ऐसे दया जिनके पास है सदा निरंतर अपार दयाम्बुधामेह सदा मान निरंतर अपार जो दया जिस दया का पार्थ नहीं पा पाया जा सकता मैंने इतनी दया इतनी ऐसा नहीं असीम दया जिसकी कोई सीमा नहीं है ऐसे दया के दया रूपी अम्बू धाम माने सागर है अंबु का धाम जल का स्थान कौन होता है धाम माने स्थान सागर दया के सागर अपार दया के सागर ऐसे गुरु के लिए मैं नमस्कार करता हूँ जिन्होंने उन्होंने अपार दया करके मेरे लिए सनमार्ग का उद्देश्य दिया जिसके आवलम्बन करके मैं आज अपनी स्थिति में पहुंच गया हाँ। शरीर से मैं अतिरिक्त तो होकर के अपने स्वरूप में स्थित हो गया मूल कारण गुरु जी की कृपा तो है ही है कृपा मैंने क्या कर दिया उन्होंने उपदेश दिया उपदेश के बाद मैं चल पड़ा रास्ते में पहुंच गया हुआ इसलिए उस गुरु के लिए नमस्कार है चला अब कहता है मैंने आत्मज्ञान होने के बाद उसका उद्गार है जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान हो गया मैंने वेदांत श्रवण शास्त्र चिंतन खूब किया मनन भी किया निध्यासन करके जो जैसे दही को मत करके मक्खन अलग कर देते हैं उसी प्रकार ये जो पंचतत्व आदि जो भी यहां है सब को मत करके पंचतत्व से अपने को जिसने अलग किया है एक बार अलग हो जाए तो फिर मिलता भी नहीं ऐसी किया दही से एक बार वो मक्खन अलग हो जाए मथुना प्रका खूब तो मथने के बाद जब अलग होता फिर है फिर वही दही में उस मथन को मिलाओ नहीं मिलेगा वो ऊपर हो गया तैर रहा पहले वो चिपक के बैठा था अब तैर गया वैसे अगर ज्ञान इस वेदांत श्रवण आदि के द्वारा मंथन करना या मथानी क्या विचार रूप मथानी काम करेगी विचार नित्य क्या है अनित्य क्या है आत्मा क्या है अनात्मा क्या है इनका विचार बार बार करता जाएगा यही मथानी है विचार रूपी मथानी से मत मत के जब वो सात तत्व को इस शरीर के तादात में जो तो चिपका हुआ है जैसे दही में चिपका था मक्खन, मथानी से मथने के बाद अलग हो गया वैसे यह आत्मा को जब अलग करता है व्यक्ति उस काल के जो अनुभव अपना बताता है माने जीवन मुक्ति काल के अनुभव ऐसा बताता है धान्योहम कृत कृत्योहम हम, हम, हम भवग्रहा मुक्त भवग्रहा स्वरूप तद अनु मैं धन्य हो गया अपने आप को कहता अब मैं धन्य हो गया पहले कहां मैं चिपड़ के बैठा था एक पिंड में पंचभूत के थैले में आसक्ति करके बैठा था आज गुरु जी के उपदेश सुना सुनने के बाद मैं खूब विचार रुकी मथाने लगा करके विचार मैंने किया मैंने मनन किया जो सुनते हैं उसके ऊपर विचार होना चाहिए मनन कहा श्रवण के बाद मनन मनन करेंगे तो एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे विचार चाहिए अपने विचार से वहां काम करना पड़ेगा खाली श्रवण मात्र से काम नहीं होगा श्रवण के साथ अपना विचार भी काम करना पड़ेगा मनन रूपी मथा लगाई उसके द्वारा निष्कर्ष निकला एक आत्म तत्व अहम ब्रह्माष्टी ये निकला ये मक्खन निकला मैं शरीर में मैं तो ब्रह्म हूं ऐसा मक्खन निकला जाने वेदांत श्रवण के बाद ठीक से अगर विचार करेगा तो आत्मरूपी मक्खन मिलेगा उसको अहम ब्रह्मास्म इसी भाव जाएगा वो यही है अब एक बार वो अलग हो गया है अब शरीर में तादाद नहीं करेगा जैसे दही से एक बार मक्खन अलग होने के बाद द़ी वो उस दही में कैसा भी कर मिलेगा नहीं वो मक्खन, और तैरने वाला हो गया पहले नीचे गिरने वाला था अब तैरने वाला हो गया वैसे यहां भी यदि आत्मा को तो अलग कर सका कोई व्यक्ति ने विराम का समान माने बाद अपने आप के शरीर से अलग कर सका तो अलग ही दृष्टि में वो जीवन भर रहेगा जब तक जीवन होगा अलग ही रहेगा चिपकेगा नहीं फिर से तो कहता तो है धन्यो हम आज मैं धन्य हो गया हाँ जो कुछ करना कर्तव्य मैंने निभाया जो व्यक्ति सभी कर्तव्य को निभाता है वो धन्यवाद के पात्र होता है अच्छा काम कोई करता है ने? तो धन्यवाद देते हैं लोग धन्य शब्द का प्रयोग को धन्यवाद बोलते हैं तुम धन्य हो धन्यवाद धन वाले हो अच्छा काम करने वाले के लिए धन्यवाद देते हैं अपने आप को बोलता है धन्योहम आज में धन्य हो गया मजा अनंत जीवनों से इस पिजरे में आशक्ति करके मैं मैं मैं करके चल रहा था किन्तु तो आज मैं पिजरे से बाहर हो गया मैं धन्यवाद कृपा करना कर्तव्य को कृत्य बोलते हैं कृत्य। वो कर लिया जिसने कृत्य माने कर्तव्य कृत माने कर लिया जिसने ऐसा है। कृतम कर... कृत्य कृत्य को कर लिया जिसने मैंने कर्तव्य कर लिया अब कुछ पूछना नहीं रह गया शेष क्यों आत्मज्ञान के बाद कुछ शेष सही नहीं करना शेष सही नहीं जो कुछ करना कर लिया कृतिकृत्य हो गया हूं बाबू माने मेरे जीवन में अब कोई कर्तव्य नहीं रहा ऐसे भाव में पहुंचा आत्मज्ञान के बाद ये बोलता है आत्मज्ञानी व्यत्थान अवस्था में बोल रहा है आत्मज्ञान की स्थिति की बात बोलता है मैं कृतकृत्य हो गया माने कृत्य माने होता है कर्तव्य वो कर लिया जिसने कृपा माने कर लिया कर्तव्य जो कुछ था कर लिया छानबीन करना था कर लिया अपने आप में हो गया अब कुछ कर्तव्य शेषाई नहीं कृतिको हम विमुक्त हो अहम भवक संसार रूपी ग्रह से मैं अब मुक्त हो गया ये जो शरीर के चिंतन था संसार रूपी ग्रह मेरे को पकड़ रहा मैं मनुष्य हूं ये बिल्कुल ग्रह है आत्मा का मनुष्य होता हमारा स्वरूप कोई मनुष्य नहीं है जिसका साक्षी है किंतु मैं मनुष्य हूं उसमें भी और सीमित मैं पुरुष हूं मैं स्त्री हूं मैं बालक हूं मैं न जाने क्या क्या उपाधि लेकर के बैठा हुआ है मनुष्य मात्र में भी सीमित नहीं है और नीचे गिरा हुआ है मैं पुरुष हूं मैं स्त्री हूं बूढ़ा हूं जवान हूं बालक हूं न जाने क्या क्या भाव लेके बैठा है यह भवक है संसारूपी ग्रह है इससे आज मैं गुप्त हो गया शरीर में जो चिपटना चिपट ना तारा ये भावक ग्रह था भावक माने संसार संसार रूप ग्रह से ग्रह माने पकड़ने वाले को ग्रह कहते हैं जो पकड़ने वाले होते हैं ना उनको ग्रह बोलते हैं तो ये पकड़ने वाले थे मुझे पकड़ा था इसने मैं का सचिदानंद धन आत्मा होकर के इसने पकड़ने के कारण में क्या बोलने लगा मैं मनुष्य हूं मेरे को पकड़ा इसने इसलिए ग्रह है इस ग्रह से आज मैं मुक्त हो गया गुरु जी के कृपा से माने गुरू जी ने जो उपदेश दिया उसके अनुसरण करके मैं चला तो ये भवक ग्रह से मुक्त हो गया विमुक्त हो हम भवक ग्रह भवन संसार संसार रूपी ग्रह से मैं मुक्त हो गया नित्यानंद हम नित्य सुख स्वरूप हूं मैं आनंद बने सुख विषय सुख के लिए मैं परेशान होता था क्षणिक के लिए किन्तु तो आज नित्य आनंद सुख स्वरूप हो गया हूं मैं आत्मादार कृथ्वि में जाने के दुख का नाम अनुशांत कभी हो जाता क्योंकि शरीर आदि से जब अलग होगा ना वहां दुख होना संभव नहीं है दुख तो शरीर आदि में जब तक चिपटन है तब तक है नित्य आनंद स्वरूप हम नित्य सुख स्वरूप हूं पूर्वोहम तद अनुग्रह तस्य अनुग्रह तद उस गुरुजी के अनुग्रह से क्या हो गया हूँ पूर्वोहम मैं सारे तीन हाथ के लंबाई और दो फुट की चौड़ाई बदलाता था, था किसी को पहले पूछते थे तो थे मैं छह फुट लंबा हूं दो फुट चौड़ा हूं ऐसा बोलता था एक परिचिन अवस्था को मैं परिचय देता था कोई पांच फुट ऊंचाई किसकी ऊंचाई थी वो किन्तु तो मैं किसको तो मानता था मेरा मानता था मेरी ऊंचाई पांच फुट छह फुट सात फुट तो चौड़ाई दो फुट या ढाई फुट या एक फुट डेढ़ फुट जैसा हो भाव था मानी परिचिन अवस्था में पड़ा हुआ था इस शरीर में चिपटने के कारण मैंने उसकी लंबाई चौड़ाई को मैं अपनी लंबाई चौड़ाई मान करके चलता था ये संसार रूपी ग्रह ने पकड़ा था मेरे को के। किंतु आज पूर्णो हम तद अनुग्रह तस् उस गुरु जी की अनुग्रह से कृपा से मैं पूर्ण हो गया माने आत्माकार वृत्ति में जाने से पहले अपने को यही मान्यता बनाई थी मैं छह फुट का हूँ दो फुट चौड़ा छह फुट लंबा किंतु आत्माकार वृत्ति में गया तो उपाधि को छोड़ा है उसने इतना ही काम है और कुछ नहीं है शरीर को लेके नहीं गया केवल अपने आकार में बैठा हम कदमाश नहीं बैठा यही तो है उस काल में पूर्णता के अनुभव करता अब वहां कोई फूट लंबाई चौड़ाई नहीं चलेगा। लंबाई चौड़ाई शरीर की थी तो शरीर में आत्मबुद्धि होने के कारण शरीर की लंबाई चौड़ाई को अपने में बोलता था तो परिचन्न भाव से होता था यानी एक देश में होता दूसरे देश में नहीं होता ऐसी बुद्धि होती थी किन्तु शरीर के लंबाई चौड़ाई शरीर को छोड़ दिया तो लंबाई चौड़ाई भी गए जैसे सुसुप्ति में जाने पर शरीर आदि को छोड़ देता है उसका अपने आप में होता है वैसे आत्माकार वृत्ति में जब पहुंचा तो शरीर आदि को छोड़ा है उसने अपने आप में पहुंचा अब पहले की परिचिन्न अवस्था को देखते हुए बोलता है पूर्णो हम तब अनुग्राह मैं पूर्ण अवस्था में हूं हाँ। मेरा अभाव कहीं नहीं मिलेगा तस् अनुग्रह तद अनुग्रह उनकी कृपाश गुरु जी की कृपा कृपाश क्योंकि उन्होंने यही युक्ति तो उन्होंने बताई थी मेरे को मैं कहा शरीर में घेरे में पड़ा हुआ व्यक्ति था उस शरीर के घेरे से ऊपर कर दिया मेरे को उनकी बाणी काम करके औसत तो वही है उपदेश उन्होंने दिया उस उपदेश के अनुसार मैंने किया तो उस स्थिति में पहुंच गया तद अनुग्रह माने कश्य अनुग्रह तद अनुग्रह आगे अपना स्वरूप कैसा और बोलता है माने बोल रहा है व्युथान ताल में आकर के बोल रहा है किन्तु अनुभव बता रहा है आत्माचार वृत्ति की मेरा स्वरूप कैसा असंगो हमनंगो हम मलिंगो हम अभंगुर प्रशांतो हमनंतो अनोह मतांतो हम कि असंगो हमनंगो अंगोह मलिंगो हम अभंगुर प्रशांतो हम अनंतोह मतांतो हम चिंतन यही अंगुली है क्या है असंगो अहम मैं संग रहित हूँ किसी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है निर्लेप हूँ या शरीर आदि के साथ कोई संबंध नहीं है जो संबंध भागता तो कि कल्पना से था वास्तव में असंग आत्मा का कहा संबंध होना जैसे आकाश का किसी के साथ संबंध नहीं होता आत्मा उससे भी सूक्ष्म है आत्मा की अपेक्षा आकाश थोड़ा स्थूल है क्यों कार्य बने जो कार्य होता है कारण की अपेक्षा थोड़ा स्थल होता है हाँ। जैसे वृद्धि की अपेक्षा घर स्थल होता है तो आकाश पंचभूतों में देखने पर सूक्ष्म दिखाई पड़ता है किंतु उससे भी सूक्ष्म है आत्मा जब आज, उसका कार्य आकाश ही निर्लप है असंग है तो उसका तो कहना क्या है असंगोह मैं असंग हूं ऐसा हमारे शरीर से तादात में हटाते समय में बोल रहा है ये वृत्ति की अनुभूति सुना रहा है असंगो असंगोहम मैं असंग और अनंगो हम बोलता आगे मैं अवयवों से रही तू ये हाथ अंग बने होते हैं न अंग अनंग नीज्यते अंगानी यशमिन स अनंग हाथ पैर कान नाक मुंह नाद नहीं है जहां मैं ऐसा हूं ये तो शरीर के अंग सारे हाथ पैर आदि मेरे नहीं है किसके हैं ये? शरीर के अवयव है अंग है मैं अनंग हूं अंगरहित हूं जो हाथ पैर वाला पुंज है वो मैं नहीं हूं अनंग हूं अंगरहित हूं और अलिंग कहते हैं सूक्ष्म शरीर से भी रहित हूं मैं आग मुंह मेरे नहीं है सर लिंग माने सूक्ष्म शरीर को लिंग बोलते हैं अनंग शब्द से कहा फूल शरीर का निषेध किया और अलिंग शब्र से सूक्ष्म शरीर का निश्चित है। जो तो हाथ कान नाक पैर आदि बोलते हैं ये तो सूक्ष्म शरीर में आते हैं माने ये जो तो हाथ ये नहीं होता ये फूल शरीर है इसमें एक इंद्रिय है, हस्त इंद्रिया ऐसा ये तो फूल शरीर में है यह हाथ नहीं बना जाता इंद्रिया अलग होती है यही होते होते काम करे कभी कभी न ऐसा भी होता है लकुआ होने के बाद में कुछ नहीं कर सकता जिसको हाथ लोग बोलते हैं वो तो है केंद्र उठा नहीं सकता क्योंकि तो किसका अभाव हो गया इंद्रिय का अभाव हो गया इंद्रिया अलग चीज है जो उठाने की शक्ति इसमें है ये इंधयन करने की शक्ति है ना उसको कहते हैं इंद्रिया पैर यह नहीं होता ये तो स्थल शरीर ही होता है पाद इंद्रिय जो बोलते हैं जिसके होने पर चलना फिरना बनता है और जिसके न होने पर चलना फिरना नहीं होता जीवित अवस्था में अर्धांग जब होता है लखु होता है उस काल में चलना फिरना नहीं होता अर्दांग होना वाला ये है ना हस्त इंद्रिय और पाद इंद्रिय दो निकल जाते हैं इसे काम नहीं करते ये स्थिति हो जागो तो, हम कहा मैं असंग हूं आज पता लगा पहले तो मैं एक ये मेरे संबंधी है ये संबंधी है ये संबंधी ऐसा मानता था क्यों मैंने बेवकूफ यहां जाके संबंध जोड़ दिया मैं यह हूं करके भान हो गया और इसके लिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए और उसके वो उसके वो दुनिया भर के संबंध जुड़ा था किन्तु आज पता लगा मेरे को, कोई भी नहीं मैं अकेला हूँ उस स्थिति में तो कोई साथ गए नहीं आत्माकार वृत्ति जब बनी ना शरीर साथ गया वहाँ हाँ न इंद्रिया गई कोई भी नहीं अकेला ही हूँ उस काल में मैं असंग हम। हम अंग रहित मैं जो अंग वाला है वो मैं नहीं हूँ फूल शरीर होता है अंग वाला हाथ पैर अंग वाला वो मैं नहीं हूं और अहम अलिंगो अहम मैं लिंग शरीर से भी रहित हूँ सूक्ष्म शरीर भी मैं नहीं होता जब सूक्ष्म शरीर नहीं होती है तब भी मैं हूं ना आत्माकार वृत्ति काल में सूक्ष्म शरीर तो नहीं है किंतु मैं हूं सुसुप्ति में सूक्ष्म शरीर नहीं होते हैं मैं होता हूं मैं अलग होता हूं वो सूक्ष्म शरीर में मैं क्यों वही होता तो सुसुप्ध में मेरी शब्द हो जानी चाहिए क्यों सूक्ष्म शरीर तो काम नहीं कर रहे हैं वहां से सूत्री अवस्था में तो मैं भी नहीं हूं होना चाहिए था किंतु सो करके उठता है तो मैंने ऐसा देखा करके अपनी सत्ता बोलता है सूक्ष्म शरीर नहीं होता आपका और अभंगुरा कहते हैं अक्षय हूं क्षीण होने वाला नहीं हो भंगूर माने क्षीण होने वाले नाचवान को भंगूर बोलते हैं नाचवान पदार्थों को भंगूर कहते हैं किन्तु मैं कहता हूं हूं अक्षय करते अविनाशी हूं कभी मेरा नहीं होता चाहे बड़े से बड़े बम क्यों नहीं फटे शरीर फट जाएगा उसे तो, तो मेरी कुछ बम फटने से आकाश थोड़ी बिगड़ेगा धरती बिगड़ जाएगी पानी बिगड़ेगा वायु बिगड़ेगा बहुत कुछ होगा आकाश नहीं बिगड़ सकता जब आकाश भौतिक आकाश भी नहीं बिगड़ सकता उससे भी सूक्ष्म वगैरह क्या हानि होने से मैं ऐसा हूं अब अविनाशी करते मेरे मारने वाला न कोई हुआ न आज है न होगा भविष्य में भी, भी कोई मेरे मारक कोई नहीं है मैं अविनाशी हूं क्यों जो सावय पदार्थ होता है ना उसके अवयव को विकृत करके मारन मारना होता है कि तो आत्मा निर्भय है उसको कौन मार सके कुछ नहीं कर सकता जितना बड़ा आतंकवाद चले आत्मा नहीं मर शरीर है बिगड़ना बनना यही चल रहा इसका चल आत्मा का प्रशांत आदि कहते हैं है, शांत हूं ये शरीर आदि में तात्म्य के कारण से मैं बिजली था बिजली का अवस्था ये चाहिए वो चाहिए ये करना वो करना चलना फिरना देखना सुनना सब हो रहा है कि तो बिजली का अवस्था विक्षेप अवस्था क्यों ये शरीर में मूर्खता के कारण मैंने मान लिया मैं मान लिया इसलिए विक्षेप था किन्तु मेरा स्वरूप जब आत्माकार वृत्ति में कौन सभी देखता है तो बोलता है प्रशांत विशेष रूप से शांत कोई वहां विक्षेप का नाम नहीं है वृत्ति की बात है ये? प्रशांत अहम मैं प्रशांत हूं और अनंत अंत से रहित हूं अनंत हूं माने अंत क्या है माप तौल में अंत मेरा नहीं है जैसे दिशा है। जितने चलो पूर्व की ओर तब समाप्त तो होगा वो पूर्व चलते आपके जीवन चला जाएगा पूर्व समाप्त नहीं होगा दिशा अनंत मानते हैं बहुत दूर तक जितने जाए आगे आगे पूर्व होता जाएगा वो चलता रहेगा वैसे है। मैं कैसा हूं अनंत हूँ मेरा माफ कौ नहीं हो सकता इतना लंबा चौड़ा हो नहीं सकता और हम अतान तो अतानता बोलते हैं तनुविस्तारित धातु से तांत शब्द बनता है तनु विस्तारित धातु अतान्त धाता विस्तार नहीं है निरीला निचेष्ट हूं चेष्टा रही तो मैंने फैला हुआ अतांत था फैलावे का अभाव माने मेरे में कोई चेष्टा नहीं है कोई प्रयत्न नहीं है ऐसी स्थिति में प्रयत्न आदि शुरू होते हैं मन से अतांत हूं और हम चिरंतना कहते हैं आप अभी भी पैदा हुए कहते हैं, नहीं चिरंतन बहुत पुराना हूं मेरे जन्मे नहीं कितना पुराना हो सकता हूँ मतलब समसंबद्ध मैं मेरे बारे में नहीं दे सकता हूँ शरीर के सन संबद्ध चलता है इतने साल का हो गया इतने साल पहले पैदा हुआ और इतने साल बाद मरेगा ये सब चलता है किंतु मैं हूँ पुरातन हूँ तिरंतन हूं पुराना से भी पुराना आ, मेरे से पुराना कोई नहीं है बाकी तो बनते रहते हैं बिगड़ते रहते हैं, सब नया होते किंतु मैं बहुत पुराना हूँ पुरातन हूं ऐसा ऐसा अनुभव ये जीवन मुक्ति कालीन अनुभव है आत्मा साक्षात्कार उसको हुआ है अभी वहां से वित्थान अवस्था है तो ये अपना उदगार दे रहा है अकर्ता चुप्त स्वरूपम सदाशिव अकर्ता हम भोक्ता हम अविकारो विकारोह चुप्त बोध स्वरूपो हम केवलोहम सदाशिव अकर्ता हम मैं करता नहीं हूं उस स्थिति में पहले के अवस्था में मानता था मैं करने वाला हूं ये करने वाला वो करने वाला इस कर्तापना का अभ्यास करता था किन्तु कर्तापना वास्तव में मन का है मेरा उपाधि का धर्म है वो करता कर्तृत्व धर्म उपाधि का है क्योंकि केवल आत्माकार वृत्ति में जब व्यक्ति पहुंचा हुआ है वहां पर कुछ भी कर्म बनता नहीं है शरीरादि के अभा काल में सुवासु कोई भी कर्म हो नहीं सकता तो जैसे सुस्रप्ति में कोई कर्म नहीं हो पा रहा है तो सुसुप्ति से भी ऊपर की अवस्था है सूर्य अवस्था जिसको बोलते हैं आत्माकार वृत्ति की अवस्था वहां पर कर्तृत्व तो बनाना संभव नहीं मैं अपर्ता कुछ भी करने वाला और अभोक्ता अहम कहा जब hmm. करता नहीं तो भोगता भी नहीं जो करेगा वही भोगेगा नहीं का नहीं अविकार मैं विकार नहीं हूं किसी का कार्य नहीं हूं मैं हम मैं किसी का कार्य विकार मैंने कार्य को विकार बोलते हूँ जैसे दूध का विकार दही धागा का विकार कपड़ा कार्य को विकार बोलते हैं विकृति होकर के जो बना उसको विकार बोलते हैं मैं अविकार हूं किसी का कार्य नहीं हूं और अहम अक्रिया कहते हैं मैं क्रियावान नहीं हूं मेरे में कोई क्रिया नहीं आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती है बहुत निशे स्तर पर क्रियाएं हैं अक्रिया हो मैं शुद्ध बोध स्वरूप हो मैं तो शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूं मेरा स्वरूप कैसा है कोई काला गोरा मेरा ऐसा स्वरूप नहीं लंबा चौड़ा काला गोरा ये मेरा स्वरूप है मेरा स्वरूप होता शुद्ध बोध स्वरूप हो शुद्ध ज्ञान ज्ञान ही मेरा स्वरूप होता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म चैतरूपनिचर में आया ज्ञान मेरा स्वरूप है किन्तु वृत्ति ज्ञान नहीं स्वरूप ज्ञान केवल हो हम सदा मैं केवल हूँ द्वरित तो नहीं है दो नहीं अकेला हूं अकेले को केवल बोलते कल भंडारा है केवल आप आना कितने को ले लेके आएंगे आप केवल शब्द अकेले के लिए प्रज होता है अकेले के लिए प्रजा मैं अकेला दो नई तीन नई दस हम केवलोहम सदाशिव शिव शब्द कल्याण अर्थ में करुटा है निरंतर में कल्याण स्वरूप शिव काल्याण स्वरूप ऐसा आगे। दृष्टु श्रोतुर्भ कर्तुर्भोक्तुर्न अहम नित्य निरंतर निष्क्रिय बोध दुतुर्बक्तु कर्तुर्भोक्तुर्न एवं नितंतर निष्क्रिय निशीमा संगोत्मा जेरा सुरदेश द्रष्टुतुर्भोक्तु कर्तुर भुकतुर विभिन्न ये बात ये पंचमेंट है द्रष्टु स्रोतु भक्तु कर्तु भुगतु पंचमी का ये द्रष्टता से मैं भिन्न हूँ जो देखने वाला अभी है ना ये जो पेड़ देख रहा है मकान देख रहा है ऐसे देखने वाले से मैं भिन्न हूँ मैं तो साक्षी कर्ता से भिन्न हूँ मैने मिला पुंज काल में सा, सारा मिला हुआ होता है घुलमिल होता है तब देखने वाला सुनने वाला बनता है ये जब हाथ कान नाक मुख शरीर और चेतन सब भुला मिला धो एक हो रखा है जिस अवस्था में उसी समय में दृष्टा श्रोता तरता भोक्ता उस समय बनता है ये मिला हुआ पुंज होता है वो अकेले आत्मा में दृष्टा श्रोता मनता भोक्ता कुछ नहीं होता ये चार सौ त्रियासी जो है जो तो, तो, तो, तो, तो, वो तो, तो ही कर रहा है ना। तो तो नहीं है वो तो स्वरूप है ना वो रस अलग और ये भोक्ता अलग है वो मेरा स्वरूप है वो तो रस बता रहे है तो मेरा स्वरूप ही ऐसा वहाँ की अनुभूति ऐसी हुई थी ये नहीं कि अपना तटस्थ है और रस ले रहा है ऐसा नहीं है मैंने जैसे मक्खी गुड़ का सुखाद लेती है ऐसा नहीं है एक ही होकर बैठा है सुखरूप यहाँ अलग नहीं कहते कहते है हैं द्रष्टुर श्रोतु बक्तुर कर्तुर विभिन्न एव अहम दृष्टा से श्रोता से बक्ता से कर्ता से भोक्ता से मैं विलक्षण अलग हूँ विभिन्न भिन्न विशेष रूप से भिन्न विशेष भिन्न विभिन्न विलक्षण मैं <packets चारीजा>। द्रष्टा भी नहींता भी नहीं बक्ता भी नहीं कर्ता नहीं भोक्ता भी नहीं निरस्वरूप ऐसा है नित्य निरंतर निष्क्रिय निश्य असं पूर्ण बोधात्मा मैं तो ऐसा हूँ नित्य हूँ निरंतर हूँ निष्क्रिय हूँ ऐसा हूँ कोई क्रिया नहीं मेरे में और निश्सीमा मेरी कोई सीमा नहीं इतने बड़ा इतना लंबा चौड़ा एक अब भी बताया जाता ना सीमा बोलते है जैसे भारत की सीमा यहीं तक है आगे नहीं है सीमा माने बारह जो बोलते है असीम हूँ पूर्ण हूँ ये कहना चाहते हैं निस्सीमान असंग पूर्ण गोदा असंग हूं और पूर्ण रूप से ज्ञान रूप आत्मा हूं मेरा स्वरूप ऐसा कर्ता भोक्ता आदि मेरा गर्व नहीं है जब ये शरीर के साथ में तादाद में होता है ना एक होके चलता है अज्ञान काल में उस काल में कर्ता भोक्ते का भोक्ता पाने का आरोप होता है ये स्थिति है अकेले आत्मा काल में कर्ता भुगता नहीं होता आत्मा ये तो सारा मिला जुला पुंजा शरीर भी मिला है इंद्रिया चेतन सारे मिले हुए होते हैं एक कट्ठे हो जाते हैं जब खिचड़ी जैसे बने हुए हैं उस काल में कर्तृत्व भुगत का आवास होता है कल भी सारे। मेरा स्वरूप करता होता है ना ना हमदो युवोरव भाषक परम शुद्धम बाह आभ्यंतर शून्य पूर्ण ब्रह्मा द्वितीय अहम नाहमद नाहमद्य भरव शुद्ध बाह्याशून्यम पूर्णम ब्रह्मा तृतीय नहम अद इद मने ये स्थूलशरीद स्थूलशीर नो हड्डी मांस के जो बना हुआ पुतला फूल शरीर है वो तो मैं नहीं हूं इदम शब्द सन्नदीक का बाज होता है और अदा शब्द थोड़ा दूर फूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म शरीर थोड़ा परोक्ष होता दूर होता तो है तो कहते हैं नाहम अदा अदा माने सूक्ष्म शरीर को अंगत कर संकेत कर रहा है माने यह जो फूल शरीर है सामने जो दिखाई दे रहा यह भी नहीं हूं और वो जो सूक्ष्म शरीर का पुंज है पांच कर्मेन्द्रियां पांच ज्ञान इंद्रिया पंच प्राण मन बुद्धि सत्र तत्व का जो कुंज है सूक्ष्म शरीर वो भी मैंने अदा माने वह माने सूक्ष्म शरीर को संकेत कर रहा है मैं ना तो स्थूल शरीर हूं यह जो प्रत्यक्ष भास रहा है और सूक्ष्म शरीर को यहाँ अदस्त शब्द का प्रयोग कर दिया दूर दूर तो नहीं है क्यों अगर परोक्ष है अनुमान के विषय बनते हैं इंद्रिया प्रत्यक्ष नहीं होती इंद्रिया इसलिए वो अनुमान जन्म ज्ञान परोक्ष होता है इसलिए इंद्रियों को परोक्ष करके अदश का प्रयोग अध्यक्ष का प्रयोग कर दिया ना हम इदम ना हम अध इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं होती इंद्रिय का जब कार्य होता है ना तो इंद्रिया है करके अनुमान होता है जब आपको मकान दिखाई दे रहा है तो आप क्या समझेंगे मेरी आंख है यही समझें आंख दिखने वाला नहीं जो दिखेगा ये तो ठोला शरीर है ये आंख नहीं है अनदेखे भी होता है आंख नहीं है आंख ये कुर्सी है उसके बैठने की कुर्सी है माने जब आपको मकान का दर्शन हो रहा है मकान दिख रहा है तो आप मानेंगे कि मेरे पास आंख है हनुमान होता है आंख दिखने का नहीं उसका कार्य दिखाई नील पिता आदि रूप दिखाई दे रहे हैं तो जब आंख न होती तो नीलपिता आदि रूप की अनुभूति न होती नीलपिता आदि रूप की अनुभूति हो रही है इसका मतलब है शब्द सुनते हैं तो क्या मानेंगे आप तान है करके माना तान कोई प्रत्यक्ष दिखने वाला नहीं है इंद्रिया अनुमेय है अनुमान के विषय है प्रत्यक्ष नहीं होती इसलिए अदश शब्द का प्रयोग कर दिया सूक्ष्म शरीर के लिए हम इधम मैं यह नहीं माने स्थल शरीर मैं नहीं हूँ ये तो जो हड्डी मांस का पुतला है मैं नहीं हूँ नाहम अदह और वो वह माने दूर वाला हो गया परोक्ष होने के कारण ऐसा कर दिया सूक्ष्म शरीर में तो मैं नहीं हूँ किंतु मैं क्या हूं उभयोर अवभाषकम परम शुद्धम दोनों का प्रकाशक मैं स्थल और सूक्ष्म दोनों का अवभासक हूं प्रकाशक हूं मेरे होने पर ही ये जाने जाते हैं मैं मई ना तो कौन जानेगा इसको स्थूल शरीर को कौन जानेगा सूक्ष्म शरीर को कौन जानेगा ये हाथ पैर नाक तान कौन जानेगा मैं नहीं होगा तो ये दोनों के प्रकाशक अवभाषक माने प्रकाशक होंगे मैं प्रकाशक अवभाषकम परम शुद्धम परम शुद्ध हूं मैं फिर कहते हैं बाह्याभ्यंतर शून्यम जो परिचिन पदार्थ होता है ना छोटे पदार्थ जो होते हैं यहां है तो बाहर नहीं बाहर है तो यहां नहीं कभी बाहर कभी भीतर होते हैं ये शरीर अभी भीतर है कुछ देर बाद बाहर हो जाएगा एक तरफ खाली होगा अभी बाहर खाली है और कुछ तो देर के बाद भीतर खाली हो जाएगा यहाँ बाहर चल जाएगा ये परिचिन किंतु मैं ऐसा हूं बाह्याभ्यंतर शून्यम बाहर भीतर दोनों से रहित हूं मेरे में बाहर भीतर शब्दों का प्रयोग नहीं होगा किसमें मेरे में क्यों बाहर भीतर शब्दों का प्रयोग किसमें होता है छोटे पदार्थों में होता है परिचिन्न में होता है कभी बाहर होता है कभी भीतर होता है किंतु मैं कैसा हूं विभू हूं मेरे में बाहर भीतर का प्रयोग नहीं <म्हें> होता आकाश बाहर भीतर नहीं होता व्यापक वैसे मैं व्यापक हूँ बाह्या अध्ययन कर तुम बाहर और भीतर से रहित मेरे में वो प्रयोग नहीं होगा व्यंतर पूर्ण व्यापक हूँ अद्वितीय एवं मैं तो अद्वितीय जो शरीर आदि नहीं हूँ ऐसी अनुभूति करके बोलता है। माने आत्मज्ञानी की अनुभूति ऐसी अनुभूति आगे निरुपम अनादि तत्व स्व इति कल्पना दूरं द कलूर निनंद सत्यं ब्रह्मा दिख निरूपमना तंह इति कल्पना दूरं नित्यानंद सत्यम ब्रह्मा द्वितीय निरुपम जिसके उपमा दी जाए ना उसको उपमा बोलेंगे मेरे में कोई निर्गता उपमा प्रश्न है कोई उपमा नहीं दी जा सके वो आत्मा कैसा है प्रश्न आता है ना उपमा तब दी जाती है कोई व्यक्ति बोलता है अमुख जी कैसा है जानता नहीं है। जैसे मैं कहता हूं एक केली की पत्ता लाओ कहूँगा केली ये छोटे छोटे फूल आता जाए केली बोलता हूँ आपने कहा हमारा जानता ने केली क्या है मैं कहूंगा केले के पत्ते जैसे पत्ते होते हैं ऐसा बोल दिया क्या बोल दिया जैसे केले के पत्ते होते हैं वैसे पत्ते होते हैं बोलने पर आप बगीचे में जाएंगे कई पौधे होंगे वहां बहुत सारे पौधे होंगे वहाँ किसी को पूछना नहीं पड़ेगा जब इधर ऐसा नजर डालेंगे वो जो केले का पत्ता जैसा वाला वहां दिखाई पड़ेगा हाँ यही केली है आपको ज्ञान हो जाएगा जो उपमा जनित ज्ञान है सादृश्य से ज्ञान होगा केले के पत्ते को जानते थे आप किंतु केली को नहीं जानते थे अब हमें जरूरत थी केली के हमने कहा भाई केली के पत्ते लाओ तो आपने कहा मैं तो नहीं जानता तो हमने कहा भाई जैसे तुम्हारे घर में केले के पत्ते होते हैं वैसे ही केली के पत्ते बगीचे में जाने पर आप पूछना नहीं पड़ेगा आपको क्यों सादृश्य मिल गए आपको केली की पत्ते कैसे होते हैं केले के पत्ते जैसे केले के पत्ते को पहले देखा हुआ आपने बगीचे में जाते हैं तो कई वहां सैकड़ों पौधे होंगे एक ही नहीं उनमें से पहचान यही है उन्होंने जो कहा और उसी बोलाते हैं सही होता है जिसको कहते हैं उपमा उसके समान यह ऐसा बोलना उपमा कहते हैं सादृश्य उपमा कहते हैं आत्मा कैसा है एक प्रश्न आएगा जब तो कैसा पेड़ जैसा ऐसा उपमा दिया जाए पेड़ का नहीं का पहाड़ का नहीं का समुद्र का नहीं का कहते हैं निरुपम हम मैं निरूपम उपमा रही रहित मेरे लिए कोई सादृश्य मिलेगा ही नहीं मैं तो मैं जैसा ही हूं मेरे जैसा कोई और है ही नहीं मैं मैं जैसा ही हूं मेरे जैसा कोई और है ऐसे को कहते हैं निरूपमम कहा आत्मा का स्वरूप कोई उपमा के द्वारा जानने योग्य नहीं है आत्मा अमुप जैसा ये होता है क्यों तो उसके जैसा कोई है ही नहीं क्या उपमा देंगे निरुपम कहा मैं निरूप उपमा से रहित हूं और अनादि तत्वम अनादि तत्व मैं मेरे कोई उत्पत्ति नहीं है शरीर तो न जाने कितने उत्पन्न होते जाते हैं कई लोग कहते हैं आत्मा और शरीर के बारे में समझाने के लिए कहते हैं देखो समुद्र के स्थान में आत्मा है और लहर के स्थान में शरीर है वो लहर कई आते हैं कई जाते हैं उसमें समुद्र ज्यो का त्यो है अथवा रेलगाड़ी अथवा पटरी दो का दृष्टान्त देते है आत्मा पटरी के स्थान में है और रेलगाड़ी के स्थान में शरीर आत्मा ज्यो का त्यों एक शरीर आया मनुष्य शरीर आया एक राजधानी होगा ये चला गया फिर तो पैसेंजर भी आएगा कभी कुत्ते का शरीर भी आएगा आए गए आए आत्मा को रेल के पटरी के सामने समझाने की प्रक्रिया किसी तरह भी समझ जाए कहेंगे आत्मा को रेल की पटरी के सामने में नहीं और पटरी माने आत्मा लोहा है ये अर्थ नहीं हिम्मत समझ कुट है निर्विकार है और समुद्र और लहर के भी उपमा देते हैं आत्मा समुद्र के स्थान में और लहर के स्थान में शरीर अभी मनुष्य शरीर आया है जाएगा फिर दूसरा शरीर आएगा लहर के साथ, तरंगों के स्थान फिर कहा निरुपमम अनादि तत्व मेरे कोई उपमा नहीं है सादृश्य के द्वारा मुझे नहीं जान पाओगे आप मेरा स्वरूप ऐसा है कोई उपमा है मैं जैसा तो कोई आ नहीं मैं ही हूँ निरुपम अनादि तत्व मेरी उत्पत्ति ने मैं अनादि तत्व आदि माने कारण जिसका न हो ना जिसका कारण न हो उसको अनादि बोलता हैं आत्मा का तो कोई कारण नहीं अच्छा अनादि कहते हैं त्व अहम इदम अरह इति कल्पना तुरंत ये जो लोग में पिता रहता है त्वम करके सामने वाले को बोले तुम बोला जाता है यह कल्पना आत्मा में नहीं जानी यह किसके लिए बोला गया है शरीर को बोला जाता है तुम तुम जो बोला जाता है सामने वाले के लिए तुम शब्द का प्रयोग करते हैं तुम और अहम करके इधर बोला जाता है अहम मानी मैं मैं ही बोला जाता आत्मा को नहीं बोला जाता शरीर को और इदम करके ये जो ये विषयों को बोला जाता है त्वम तो से तो एक मनुष्य आदि को प्रयोग होगा इदम से सामने वाला और आधा मैंने दूर के पदार्थ ये चारों के कल्पना से मैं दूर हाँ माने मेरे में तुम शब्द की प्रवृत्ति नहीं होगी अहम शब्द का प्रवृत्ति भी नहीं होगी और इदम शब्द की प्रवृत्ति भी नहीं और अदस्त शब्द की प्रवृति भी नहीं माने शब्द के द्वारा किसी द्वार को बताया जाता है मैं त्व शब्द का विषय नहीं हूँ अहम शब्द का विषय भी मैं हूं अहम मैंने अहंकार इदम शब्द का विषय भी मैं नहीं बनता हूँ अदस शब्द का विषय भी इन कल्पनाओं से मैं अति दूर हूँ कहा कल्पना अति दूरम कल्पना से मैं कल्पना से दूर हूँ ऐसी कल्पना से माने ये जो कल्पना करते हैं ना अहम त्वम तो आदि मेरे तक नहीं पहुंचते ये कल्पना कहाँ तक शरीर आदि में सीमित होती है त्वम तो माने सामने वाले शरीर को बोलता है अहम माने इस शरीर को बोलता है ये व्यवहार होता है बोलना और इदम से इन विषयों को बोलता है और अदस्त शब्द से दूर के विषयों को बोलता है कि तो इन शब्दों के कोई मेरे तक गति नहीं है मेरे पास पहुंचने की गति नहीं है ना युष्मत शब्द पहुंचेगा ना अस्मत शब्द न इदम शब्द ना अदस शब्द मान लोक व्यवहार में प्रयोग होने वाले मुख्य जो चार शब्द हैं माने कम अहम करके आमने सामने में प्रयोग होता है बाकी इदम और अदस से प्रयोग होता है नजदीक के विषयों को इदम यह बोलेंगे दूर वाले को वह बोलेंगे ये चारों शब्दों की कल्पना मेरे तक नहीं पहुंची ये शरीर तक भी सीमित रहता है ऐसा मैं हूँ नित्या, नित्या आनंद एक रसम कहा नित्य आनंद एक रस सुखरूप हूँ वो कभी कम ज्यादा ऐसा सुख नहीं होता है कारतम भाव में सत्यम और सत्य हूँ त्रिकाला बाधित हूँ मेरा कभी भाग नहीं होता ब्रह्म अद्वितीय एवं हम मैं तो अद्वितीय ब्रह्म ही हूँ ऐसी अनुभूति आप माकार कृपय में पहुंचने वाले व्यक्ति की अनुभूति ऐसी अनुभूति आदि नारायणो हम हम हम अखंड बोधो हम अखंडबोधोहमशेष साक्षी निरीशम निरहम च निर्मारण नर का तको हम पुरांतकोहम हमेशा अखंड हम शेष साक्षी निरीश्वरोम निरहम च निर्म नारायणोहम मैं ही नारायण हूं हमारे शरीर से बोला नहीं नंगे आत्माकार वृत्ति में पहुंचने पर नारायण और इसमें कोई वेद होता नहीं शरीर वृत्ति को लेकर के मैं नारायण हो कहता है बहुत पाती है ये कभी नारायण हो नहीं सकता शरीर को लेकर के बोलता हो किसको शरीर को लेकर के मैं नारायण हूँ कभी कहता है बिल्कुल पाती है किंतु तो? शरीर भाव से ऊपर उठ करके बोलता है नारायण बिल्कुल पुण्यात्मा है वो हम नारायण में और मेरे में कोई भेद नहीं तो शरीर भाव से ऊपर उठने के बाद नारायणोह नारायण नारा। मैं नारायण नरकांत को हम नरक से अंत को हम अंतक मने यमराज होते हैं ना मारक नरक का अंत करने वाला हूं अथवा नरकासुर दानव हुआ है उसको नरक शब्द से लिया उसका अंत को मैं मारने वाला नरक अंत, अंत नरकांतक ऐसा कहा नरक का अंत को अंतक मने यमराज जो होते हैं ना मारने वाला मारक नरकासुर नरक शब्द का अर्थ करना है अथवा नरक माने जो पुण्य पाप रूपी जो हैं, यही नरक है इसको अंत करने वाला हूं मैं मेरे लिए पुण्य बाब में ये भी अर्थ होगा पुराण तक वो हम कहते हैं कितने साल के आप हो गए सन संबद पुराण तक वो पूरा त्रिपुरासुर का अंत करने वाला भी हो सकता है फूर, फूर, त्रिपुर, त्रिपुर, त्रिपुर थे उसके अंत भी हो सकता है हाँ उसी का अंतर त्रिपुरासुर का अंतर त्रिपुरा सुर एक दानव था बहुत बड़ा दानव उसका अंतर कौन है पुरुष में पुरुष पुरुष शब्द का अर्थ होता है पूर्णात् पुरुषा। पुरुष मान कोई शरीर पुरुष नहीं होता यह तो लोक व्यवहार की बात है लोक व्यवहार में स्त्री पुरुष भाव यहां की बात है शास्त्र में जो पुरुष शब्द आता है तो आत्मिक क्या जी शास्त्रीय चर्चा में पुरुष शब्द का शरीर क्यों होता आत्मा क्यों पुरुष का पूर्णाद पुरुष है पूर्ण होता है इसलिए उसको पुरुष कहते है। हैं आत्मा पुरुष है अथवा पुरुष अनाद पुरुष ऐसे होते हैं दूसरी दिन ऐसी है शरीर में उसकी उपलब्धि होती है इसलिए उसको पुरुष कहा शरीर भी एक पूर्व है है शहर में उपलब्धि होना है पूर्व उपलब्धि होती है आत्मा की इसलिए उसको पुरुष कहा पुरुष हो अहम ईशा मैं ईश्वर हूं सबका शासक हूं ईशा का अर्थ शासक मैं सबका शासक हूं अखंड बोधो अहम अशेष साक्षी का देना अखंड बोध रूप हूं और सबके मैं साक्षी हूं अशेष पदार्थ का साक्षी हूं मेरे से नहीं जानना संभव नहीं सारा संसार के पदार्थ मुझे अभी ज्ञान है सबको जानता हूं आप भी जानते हैं मुझे जानने की कोई बात नहीं आत्मा दो प्रकार से सबको जानता है कुछ पदार्थों को ज्ञात रूप से जानता है और कुछ पदार्थों को अज्ञात रूप से जानता है नहीं जानता हूं कहने के लिए भी ज्ञान की जरूरत है वहां भी ज्ञान है किसका ज्ञान है अज्ञान का है। ज्ञान है जानता हूं कहते समय तो विषय का ज्ञान है आपको और नहीं जानता हूं कहते समय की जानकारी होती वहां भी क्या होता अज्ञान का ज्ञान होता है वो वस्तु को मैं ही नहीं जानता समझ करके बोल रहे हैं ऐसे भांग के बोल रहे हैं नहीं जानता समझ के बोल रहे है? समझ रहे मारे ज्ञान है आपको अशेष साक्षी होते हैं मैं नहीं जानता हूं कहने के लिए भी समझना पड़ेगा ना उसको तभी तो बोलने का सामर्थ्य आएगा तो मैं नहीं जानता हूं कहते समय में उस विषय तद वस्तु विषय अज्ञान को जानते हैं उसको जानते हैं सब आपके से प्रकाशित होते हैं ज्ञात रूप से अथवा अज्ञात रूप से दो रूप से सब आत्मा के साक्षी सब का ज्ञान आत्मा को होता है ज्ञातत्व ना अज्ञातत्व ना दो तो भाव होगा वहां अशेष साक्षी कहा सबके साक्षी हों निश्वर हो हम आगे कहते हैं मैं ईश्वर मेरे में नहीं है माने मेरा शासक कोई नहीं है मैं स्वतंत्र हूं जिसके ऊपर होता है वो ईश्वर वाला होता है मेरे निर्गता ईश्वरों इसमार कोई शासन करने वाले मेरे में से हदे हो या मेरे कोई है ही नहीं शासन करने वाला तो निरीश्वर का अर्थ होता है स्वतंत्र जो ईश्वर वाला होगा वो पराधीन रहेगा परतंत्र होता है वो और मैं ईश्वर वाला नहीं हूं मेरे ऊपर को कोई शासन करने वाले नहीं हूं मैं स्वतंत्र हूं ऐसा निरहम अहंकार से मैं रहित हूं अहंकार भी मेरे में नहीं है और निर्मा ममता भी मेरे में नहीं है मेरा ये दोनों सभी मेरे मैं रहित ऐसी अनुभूति आत्मज्ञान के उत्तर काल की अनुभूति है आत्मज्ञान में जो अनुभव किया जब आत्मा साक्षात्कार व्यक्ति को साधना करके हुई है उस तो साक्षात्कार के समय में जो अनुभूति हुई अभी व्युत्थान काल में बोल रहा है इसलिए एक शब्द सबका साक्षी हाँ? तो सबका तो मतलब तो क्या होगा तो जितने भी संसार होता है जो है माने पहले के अनुवाद करके बोलता है पहले तो द्वैत दिखता था ना तो उसका अनुवाद करके बोलता है इस काल में तो कोई राय ही नहीं क्या है वहां साक्षी बनना भी ना साक्ष्य के कारण साक्षी होगा जब साक्षी नहीं तो साक्षी किसके पहले जो अनुभूत में थे सबके साक्ष सब पदार्थ अनुभूत हो रहे थे ना वो सबके साक्षी सबके जानने वाला ऐसा ओम गुणमत